पादाढ़तिरक्ष आदिर्माता सीता सपुत्र विश्व देवा अदिति पंच जदितमदितर्जनिवर्दितिरक्षम अदितिर्माता सीता सपुत्र विश्व देवा अदितिपञ्चजना अदित्यर्ज्ञातमदित्यर्जनित्वम् अदित्यर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्र विश्वेदेवा अदितिपञ्चजना अदित्यर्ज्ञातमदित्यर्जनित्वम्